कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की तृतीय वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं इस वल्ली के मंत्र की चर्चा हो रही है बारहवें मंत्र का प्रारंभ उस आशंका का निराकरण करने के लिए है जिनके दृष्टि में इंद्रिय ग्राह्य वस्तु ही सत है और जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है वह पदार्थ असत है और आत्मज्ञान का साधन बताया गया बाह्य इंद्रियों का अंतकरण का तथा बुद्धि का निर्व्यापार होकर के अवस्थान रूप समाधि यह ज्ञान का साधन है चित्तगत चांचल्य दोष की निवृत्ति का उपाय बताया उसे ही योग कहा गया और ये जो योग है बुद्धि मन और इंद्रिय अपने अपने व्यापारों से उपरत हो करके स्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिया शब्दादि ग्रहण रूप व्यापार से रहित हो जाए, मन संकल्प विकल्प से रहित हो जाए और बुद्धि अध्य, अध्यवसाय से रहित हो जाए और जाय तथा कषाय अवस्था में भी न जाए तो इसे परम अवस्था शब्दित योग कहा गया और इससे चित्त चांचल्य दोष से रहित होकर के अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक जो साक्षात्कार है हृतमिट शब्दित पूर्व मंत्रों में वह प्राप्त होता है उससे अभाक आवरण निवृत्त होने पर आत्मा स्वयं ही मय के रूप में स्पूरित होता है ये कहा गया वेदांतियों के द्वारा इसे सुन करके आशंका उन लोगों को हुई जो इंद्रियगोचर पदार्थों को सत्य मानते हैं इंद्रिय अग्राह्य वस्तु को असत मानता है। तो जब बुद्धियादि निश्चेष्ट हो जाएंगे समाधि में तो ज्ञान का कोई साधन ही नहीं होगा उस समय तो ज्ञान होता है इनकी सब व्यापार स्थिति में और आत्मा चक्षुरादि इंद्रियों से ग्राह्य नहीं होगा मन से ग्राह्य नहीं होगा क्योंकि उस समय निर्व्यापार स्थिति में है ये तो आत्मा फिर असत ही सिद्ध होगा आत्मा ही नहीं इस निश्चय पर पहुंच जाते हैं शून्यवादी नास्तिक तो इस शंका का समाधान करने के लिए नाचा न मनसा प्राप्त शक्यो न चक्षुषा इस पूर्वार्ध में जो पूर्व पक्षी कह रहा था उसे तो स्वीकार किया कि आत्मा बाह्यकरण तथा अंतकरण से अग्राह्य है ये पूर्वार्ध में बताया गया बाह्यकरण जो कर्मेन्द्रिया तथा ज्ञानेन्द्रिया इन दो विभागों में विभक्त है उन दोनों प्रकार के बाह्यकरणों से अग्राह्य आत्मा हैं इसे वो वाचा प्राप्तम शक्य न चक्षुषा प्राप्तम शक्य इससे कहा गया और न मनसा इससे कहा गया कि अंतकरण से भी वह ग्राह्य नहीं है तो फिर इंद्रिय ग्राह्यता न होने से आत्मा होगा ही नहीं इस प्रकार की जो शंका है तो कहते हैं जिनके दृष्टि में इंद्रिय ग्राह्य वस्तु ही सत्य है इंद्रियों का सब व्यापार होना ही वस्तु ज्ञान का साधन है और कोई आत्मज्ञान का साधन नहीं है अत वस्तु ग्रहण का कोई साधन दूसरा नहीं है ऐसा जिनका निश्चय है उन्हें तो जगत का अधिष्ठान भूत जो विवर्त उपादान कारण है वह गृहित नहीं हो सकता अस्ति इति ब्रुवतो अन्यत्र कथम तद उपलब्य इसमें कथम शब्द आक्षेपार्थ में होने से ये कहा गया कि कथन चन किसी भी प्रकार से उन्हें सदरूप से आत्मा की उपलब्धि नहीं हो सकती और जो इंद्रिय अग्राह्य आत्मा होने पर भी जगत के विवर्त उपादान कारण के रूप में जगत अध्यास के अधिष्ठान के रूप में आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करते हैं अस्ति जगतो मूलम इस रूप में क्योंकि कार्य में दो अंश हैं, एक कार्या कार्य का अपना अपनाकार और एक कार्य तथा कारण उभय के साथ अन्वित होने वाला सामान्य अंश अंश सत्ता ओ सभी कार्यों में अन्वित है घट अस्ति पटह अस्ति ऐसे हरेक वस्तु के साथ अस्ति अस्ति इस पद से बताया जा रहा है सामान्य अंश सत्व का अन्वय और कारण में भी कारणम अस्ति ऐसे अस्ति शब्द से सत्व बताया जा रहा है वो कार्य मात्र में जो सदअत्व प्रतीत हो रहा है वह कार्य विशेष का धर्म नहीं है कार्य विशेष का स्वरूप नहीं है वह कारण से अन्वित कार्य होने के कारण कारण का ही सत्तो रूप जो है कार्य में अन्वित हो रहा है इसलिए कार्य की जो चक्षुरादि इंद्रियों से भी मात्र कार्य रूप से ही प्रतिति नहीं हो रही है सत्वे भी प्रती हो रही है सन घट सन पट सन मठ इत्यादि में जो सत्वे प्रतिमान कार्य है यह बता रहा है कि कार्य का जो घटाकार पटाकार मठाकार यह आकार जो परस्पर विलक्षण है वह तो विनाशी है और उन सब में अन्वित जो सद्वस्तु है वही तो कारण है वही तो आत्मा है उसी को छादोज्य श्रुति ने जगत के मूल के रूप में बताया है सदैव सौम्य इदम अग्रासित एकमे वितीयम और उपसंहार वाक्य में उसी को कहा ऐत आत्म इदम सर्व तत्सत्यम स आत्मा वही सब की आत्मा है यानी वास्तविक स्वरूप है कार्य का अपना वास्तविक स्वरूप हुआ करता है उसका कारण और कार्य मात्र का कारण सदैव सौम्य से बताया गया जो सत है वह कार्य मात्र का स्वरूप है आत्मा का अर्थ वो कारण है इसे सत कहा कह रही है श्रुति और उसका श्रुति के अनुसार मात्र सत्वेन रूपेन यानि कारण रूप से जो ग्रहण करता है उसे तो आत्मा की उपलब्धि हो सकती है उपलब्धि हो सकती है और जिसके दृष्टि में जगत का कारण आत्मा ही नहीं ऐसा अस्तिति ब्रुवत अन्य है तो मतलब आस्तिक से भिन्न नास्तिक है जगत का कारण आत्मा को न मानने वाले उन्हें आत्मा किसी भी प्रकार से उपलब्ध नहीं हो सकता ये कहा जा रहा है अस्तिति ब्रुवतो अन्यत्र इत्यादि की व्याख्या में आगे कहेंगे भाष्यकार भगवान इसलिए पहले ये कहा जा रहा है कि आस्तिक लोग ये कहते हैं कि इंद्रिय अग्राह्य होने पर भी आत्मा की प्रतीति सत रूप से हो रही है जगत कारण के रूप में हो रही है जगत कारण आत्मा है इस रूप से उसकी प्रतीति होने के कारण उस प्रती का विवरण करते हुए ये कहा गया था भाष्य में कि यदापि विषय प्रविलापन प्रविलाप्यमाना बुद्धि तदापि सा सत्प्रत्यय गर्भव विलीयते यदि कोई ये कहे कि कार्य जो है आ, असत है नष्ट होता है तो कार्य ही नहीं रहेगा घट ही नहीं रहेगा तो घट प्रत्यय भी नहीं होगा ऐसे दृश्य मात्र का जब विलय होगा यद दृश्यम तद असत इस व्याप्ति से जैसे स्वप्न आदि तो फिर बुद्धि भी नहीं होगी विषयाभाव क्योंकि ज्ञान सालंब होता है सविषय होता है निर्विषय नहीं हुआ करता तो विषय ही नहीं रहा दृश्य मात्र समाप्त हुआ तो फिर बुद्धि यानी ज्ञान कहां से होगा इसलिए ज्ञान का भी अभाव ही है इस प्रश्न का उत्तर देते हुए एक भाष्य में कहा भाष्कर भगवान ने कि यदापि विषय प्रविलाि तदापि सा सत्प्रत्य गर्भा एवं विलीयते और इसका अर्थ करते हुए कहा कि सद्बुद्धि टीकाकारण कह इति प्रत्यय अन्यथा अषेद व्यवहार अयोगात सद्बुद्धि स्वीकृता सैद ये यदापि इत्यादि भाष्यवाक्य का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार और ये कहते हैं कि सद्बुद्धि रपी नास्ती ये जो नास्तिकवादी का कथन है कि सत हैं दृश्य पदार्थ विषय है और उनके समाप्त होने पर अनिंद्रिय ग्राह्य वस्तु सत है लेकिन वो दृश्य होने से एक समय उस व्याप्ति के अनुसार यद सत यद दृश्यम तद असत समाप्त होगा नहीं रहेगा प्रलय काल में तो फिर सदबुद्धि भी नहीं रहेगी उसका भी अभाव होगा तो सदबुद्धि रपी नास्ती विषय के अभाव में ज्ञान का भी अभाव हुआ तो ये जो ज्ञान है सद्बुद्धि रपी नास्ती ये भी एक ज्ञान है ना कहते हैं इतवं भूत प्रत्यय ये जान करके कह रहे हैं कि सद्बुद्धि भी नहीं है यानी दृश्य का भी अभाव है और दर्शन का भी अभाव है ये कहने के लिए भी ज्ञान की जरूरत है तो दृश्य तथा ज्ञान दर्शन इन दोनों के अभाव को विषय करने वाला ज्ञान ये तो मानना पड़ेगा उसका तो अस्तित्व तो मानना पड़ेगा तो सदबुद्धि नास्ती तेवं भूत प्रत्यय इत्याकारक प्रत्यय तो अवश्यम अस्थि ये ज्ञान रहेगा तो उसके साथ अब अस्तित्व तो जुड़ा है दृश्य तथा तो दृश्य का ज्ञान तो नहीं रहा लेकिन दृश्य और दृश्य के ज्ञान के अभाव विषयक ज्ञान वो है तो ज्ञान है तो उसके साथ है पना अनुवित हुआ अस्तित्व अनुवित हुआ इसलिए कहते हैं प्रत्येक अवश्यम अस्थि अभ्युप गंतव्यम ऐसा यदि नहीं मानेंगे उस अभाव विषय ज्ञान को तो दृश्य तथा दर्शन का निषेध नहीं हो सकता एक अतः अन्यथा निषेध व्यवहार अयोगात अन्यथा का मतलब वह सदबुद्धि रपी नास्ती इत्याक प्रत्यय को स्वीकार नहीं करेंगे सत नहीं मानेंगे विद्यमान नहीं मानेंगे तो सदबुद्धि का निषेध नहीं हो पाएगा तो अन्यथा निषेध व्यवहार अयोगात आतो यानी सदबुद्धि का निषेध करने के लिए स्वीकृत जो यह प्रत्यय है सदबुद्धि नास्तित कारक उससे ये निकल रहा है कि वो सत है प्रत्यय प्रत्यय ही बुद्धि है इसलिए कहते हैं गत्वा सदबुद्धि स्वीकृता सात वो सत्प्रत्यय ही तो सदबुद्धि है तो हो, वो सदबुद्धि स्वीकार करनी ही पड़ेगी तत किम अब ये बुद्धि न प्रमाणम इस भाष्य वाक्य का अवतरण है टीका में कि तत किम इत्यत आह न इति ऐसा बुद्धि इति कि मान लिया कि सद्बुद्धि है पूर्व कहते हैं तो सद्बुद्धि को स्वीकार करने मात्र से किम यानी क्या प्रयोजन सिद्ध होगा तो सिद्धांती कहते हैं कि सदबुद्धि ही न प्रमाणम सदअसतोर असतोर याथात्म्यावगमे, तो सद पदार्थ कौन है और असत पदार्थ कौन है इसका निर्धारण करने के लिए सत स्वरूप का के वास्तविक स्वरूप का असत के वास्तविक स्वरूप का निर्धारण करने के लिए प्रमाण यदि कोई है निश्चायक तो बुद्धि है इसलिए कहते हैं बुद्धि ही न प्रमाणम तो नह यानि अस्माकम प्रमाणम यानी ज्ञान साधनम बुद्धि ज्ञान ही बुद्धि ही ज्ञान का साधन है सत्य याथात्म्य के, के अवधारण में और असत के याथात्म्य के अवधारण में याथात्म्य कहते हैं यथार्थ स्वरूप को वास्तविक स्वरूप को सत्य वास्तविक स्वरूप क्या है असत का वास्तविक स्वरूप क्या है इसका निश्चय निर्धारण बुद्धि से होगा हाँ हा? इसलिए गीता ने कहा वो निर्णय बताते समय नास विद्यते भावो ना भावो विद्यते भाव, भाव सत उभयोरपी दृष्टोन स्तनो तत, तत, तत्वदर्शी भी तो जो तत्वदर्शी हैं बुद्धि भी कौन सी प्रमाण बनेगी तो कहेंगे हम भी तो अपनी बुद्धि से ही कह रहे हैं नास्तिक नाश तो जगतो मूलम ये कहते समय भी तो उनके पास भी तो ज्ञान है हाँ? हाँ? वो भी बुद्धि से होता तो लेकिन बुद्धि कौन सी निर्दोष बुद्धि जैसे रूप ज्ञान का साधन चक्षु है लेकिन सदोष चक्षु नहीं प्रमाणगत दोष होते हैं ना कुछ से। अपिलिया से युक्त जो चक्षु होगा उसे दूध पीला ही दिखेगा शंख पीला दिखेगा सभी वस्त्र पीले दिखेंगे उस तो सदोष प्रमाण से निर्धारण नहीं होता निर्दोष बुद्धि इसलिए तत्वदर्शी शब्द का प्रयोग है गीता में तो तत्वदर्शी हैं जिनकी बुद्धि ने वास्तविक तत्व का ग्रहण कर लिया वे है तत्वदर्शी और तत्व का ग्रहण होता है निर्दोष बुद्धि से यही तो चल रहा है और हृण मनिट की प्राप्ति श्रुत वेदांत को भी क्यों नहीं होती हृद मनिट है अहम ब्रह्माष्टमी इत्याकारक तत्व ज्ञान तो कहा कि यदि वेदांत श्रवण के बाद भी मनन के बाद भी नहीं ज्ञान हुआ तो समझना चाहिए कोई न कोई चित्त में बुद्धि में दोष है वह प्रमाण नहीं बनेगा वह बुद्धि प्रमाण नहीं होगी उसके निर्दोष बुद्धि जब बुद्धि रही न प्रमाणम सदअसतो यथात्म्य अवगम ये कहते हैं तो उस समय बुद्धि का अर्थ है निर्दोष बुद्धि जो वस्तु जैसी है ऐसी ही उन वस्तु को प्रकाशित करने वाली बुद्धि तो सत का कभी भी अभाव नहीं होता असत का कभी भाव नहीं होता तो उन दोनों को असत को असत्व रूपे नहीं और सत को सद रूप से ही विषय करने वाली जो बुद्धि वो होगी सद असद सदअसदिवेकिनी बुद्धि और उस बुद्धि से निर्णय होता है अवबोध होता है यथार्थ ज्ञान होता है कि सत का कभी भी अभाव नहीं होता असत का कभी भी अस्तित्व नहीं होता जिस समय असत दृश्य है करके भास रहा है उस समय भी उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है कार्य का जिस समय का स्थिति है जगत की उस स्थिति काल में भी जगत का अपना स्वतंत्र कोई अस्तित्व तो नहीं वह कारण के साथ अन्वित होने से कारण ही सत्य है मृतिका इत्यव सत्यम वाचारम्भनम विकारू नामध्येयम मृतिका इतव सत्यम तो जिस समय घट घटाकार के रूप से अवस्थित है उस समय भी घटाकार का अपना कोई अस्तित्व तो नहीं है और उसमें जो अस्तित्व है वह मिट्टी का है उस घट में से घटाकार में से मिट्टी को हटा देते तो घटाकार नाम की कोई वस्तु नहीं रहती ऐसे जगत में से जगत का मूल कारण जो सत वस्तु है उसे यदि निकाल ले विवेक से अलग कर ले तो आकाश आदि जो नाम रूपात्मक जगत है इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है नाम रूप का वह तो वाचारंभन है वाचारंभन विकार इस दृष्टि से कहते हैं कि बुद्धि न प्रमाणम तो अस्माक यानी सद सदअसतो यथात्म अवगमे बुद्धि ही प्रमाणम तो जिस कारण से बुद्धि ही प्रमाण है वो तो निर्दोष बुद्धि इसका अर्थ करते इस वाक्य का कि कर्तवाक्य की अपि विषय सन्मात्रबुद्धे अव्यचारदर्शना बुद्धे स्वतः प्राण्यात्मात्र विषय है बुद्धि शब्द से बुद्धि का ही परिणाम रूप जो ज्ञान है उस ज्ञान को भी लेना तो कहते हैं व्यभिचारी शु विषय शु तो विषय तो व्यभिचारी है ने उनका अभाव होता है लेकिन सन्मात्र बुद्धे है अव्यभिचार दर्शनात, तो सन्मात्र बुद्धि इसमें बुद्धि शब्द का अर्थ है ज्ञान तो सन्मात्र केवल सत को विषय करने वाला जो ज्ञान सनमात्र बुद्धि मात्र पद व्यावर्तक है कार्य के आकार का कार्य का जो अपना नाम रूपात्मक स्वरूप है उसका व्यावर्तक है मात्र शब्द और सन मात्र यानी सदैव केवल सत कार्या कार से रहित जो कारण मात्र है सद्वस्तु और उसका जो ज्ञान है वो है सद्बुद्धि और उसका अव्यभिचार दर्शनात कहीं पर भी व्यभिचार नहीं सन घट सनपट इसमें इन दो ज्ञानों में घटक ज्ञान में पटाकार का व्यभिचार है अभाव है वो विषय नहीं है और पटक ज्ञान में घट का अभाव है लेकिन दोनों में भी सत ये विषय है ऐसे जितने भी ज्ञान हैं संसार के उन सब ज्ञानों में तत्तद वस्तु का जो अपना आकार है उनका तो व्यभिचार है लेकिन सत का कहीं व्यभिचार नहीं है किसी भी ज्ञान में और कार्य मात्र नहीं रहता है उस समय भी बुद्धि रहेगी वह सत को आलंबन करके रहेगी वह सनमात्र विषय का रहेगी इसलिए कार्य के रहने पर भी कार्य के न रहने पर भी बुद्धि का कभी अभाव नहीं होता सत प्रत्यय रहता ही है तो सन्मात्र बुद्धे अव्यभिचार दर्शनात् और बुद्धेश्च स्वतः प्राम्यात्नी ज्ञान और ज्ञान जो है स्वतः प्रमाण है तो ज्ञान में स्वतः प्रामाण्य क्या है तो दो नंबर टिप्पणी में टिप्पणी ने कहा स्वतस्तंतु प्रामान्य ज्ञान ग्राहक सामग्री ग्राह्यत्व ये प्रामाण्य का स्वतस्व है ज्ञान के कि ज्ञान विषय ग्राहक जो सामग्री है उसी से ज्ञान का भी ग्रहण होता है अलग ज्ञान को जानने के लिए किसी कारणांतर की जरूरत नहीं होती जैसे प्रदीप की जरूरत है अंधकार में घटादि पदार्थों को जानने के लिए लेकिन घटादि के प्रकाशक दीप को जानने के लिए किसी दीपांतर की जरूरत नहीं है यही दीप में स्वतः प्रकाशकत्व तो है स्वप्रकाशक तो है कि वह घटादि प्रकाशक जो है उसी से भाषित होता है अपने प्रकाशन के लिए दीप दीपांतर की अपेक्षा नहीं करता ऐसे तत्त्व विषयों के अवभाषक ज्ञान की उत्पत्ति में जो सामग्री है उसी सामग्री से वह अवभाषित होगा उसके लिए अलग से दूसरे किसी अवभासांतर की जरूरत नहीं है ये स्वतत्व है तो ये कहा कि तु ग्राहक सामग्री तो ग्राहक सामग्री से ही गृह होता है उसके लिए ज्ञानगत स्वतः प्रामाण्य का अवभाषक कोई दूसरा लाने की जरूरत नहीं है आगे कहते हैं मूलन चेत इत्यादि के अवतरण में टीकाकार इत सद मूलम जगत इति इत में शब्द पूर्व में जो हेतु बताया है उसका समुच्चायक है और इतः शब्द वक्षमान हेतु का परामर्शक है जगत का मूल सत्त्व ही है यह निश्चित हुआ उस रूप से कि विषय तो व्यभिचारी हैं, उनमें अव्यभिचारी है, है सद्बुद्धि। एक युक्ति बता करके एक प्रकार से जगत का कारण सत्य है यह प्रतिज्ञा सिद्ध कर दी अब प्रकारांतर से भी जगत के कारण में सत्यत्व को सिद्ध किया जा रहा है वो हेतु बदल रहा है इसलिए तश्चाने वक्षमानत हेतु तो अर्थ का है अपी वक्षमान हेतु से भी सदैव मूलम जगतः जगत का कारण सत ही है यह निश्चित होता है। इस अभिप्राय से ये लिखते हैं भास्कर भगवान की जगतो नस्यात असद कि मूलंेत जगत न सदन्वित कार्यत न तो एकदस्त सद गृह्य कहते हैं यदि जगत का कारण आ, सत नहीं होगा मूलन चेत जगतो न स न सात्थ सात्कार होता है और न कार्थ है कोई नहीं है कार्य सत नहीं है तो जगत का कारण यदि अविद्यमान है शून्य से ही जगत अभाव से ही जगत उत्पन्न होता है तब तो कहते हैं असद अन्वितम इदम कार्यम असद इत्तेव गृहत तो तब तो अभाव अन्वित जो कार्य है अभाव से उत्पन्न हुआ है तो असत इस रूप से गृहित होना चाहिए जैसे घट का मृद अन्वितत्व रूपे न ज्ञान होता है मृद घट इत्यादि तंतु अन्वित ही पट का ज्ञान होता है नेक कारण से अनवित कार्य का ज्ञान होता है और जगत का कारण यदि असत होगा तो कार्य भी असद अन्वित रूपे न प्रतीत हो जाए ये आपत्ति आएगी तो कार्यम असद इतव गृहत ऐसा ज्ञान हो न तो एक अस्ति लेकिन ऐसा ज्ञान नहीं होता आसन घट असनपट ऐसा ज्ञान न हो करके विपरीत ज्ञान होता है सद सद इत्तेवतु तो गृह थे यानी संपट इस रूप से ही कार्य का सद सदअपेण ज्ञान हो रहा है। असद असदअन्वितत्व अनुरूपेण नहीं हो रहा है इससे निकलता है कि यह प्रतीति ज्ञापन करती है कि कार्य सत से उत्पन्न हुआ कार्य के मूल में सत है यथाद मृदादि अन्वित जैसे मृदादि का कार्यभूत घटादि पदार्थ मिट्टी का कार्य घट मृद अनवित अन्वितया प्रत मृद घट ऐसा घट, सोने का कार्य अंगूठी सोने से अन्वित प्रतीत होती है ऐसे ही यह सारा जगत सत सत् प्रतीत हो रहा है इससे निश्चित होता है कि वो सदअन्वित है उसका मूल सत है तस्मात् जगतो मूलम आत्मा अस्थि इतव उपलब्धव्य जिस कारण से सद अन्वितया कार्य की जगत की प्रतीति हो रही है उस कारण से कहते हैं हमें जो मुमुक्षु हैं श्रेयस काम है उसे जगत का मूल आत्मा है इस रूप से ही ग्रहण करना चाहिए आत्मा अस्ति आस्थि इतव उपलब्ध यानी उपलब्धि करनी चाहिए उपलब्धि कहते हैं ज्ञान उपलब्धि कहते ज्ञान को तो हमें जगत का कारण जैसा शून्यवादी बता रहे हैं ऐसा शून्य नहीं समझना चाहिए अपितु जगत का कारण सत आत्मा ही है सत आत्मा को ही श्रुति जगत के कारण के रूप में बता रही है इसलिए अतीन्द्रिय वस्तु के विषय में यदि कोई प्रमाण है स्वतंत्र वो होती है श्रुति और श्रुति जगत का कारण सद आत्मा को बता रही है इसलिए श्रुति जैसा बताती है शुरू में वैसा मान ले ग्रहण कर ले और फिर वैसा ही अनुभव होगा ये कह रहे हैं पहले जगत के कारण के रूप में आत्मा को स्वीकार कर लें और इसमें जब दृढ़ता आएगी तो फिर वेदांत में अलग अलग तीन वाद है ना परिणामवाद विवर्तवाद और फिर अजातवाद तो अधम अधिकारी के लिए परिणामवाद मध्यम अधिकारी के लिए विवर्तवाद और उत्तम अधिकारी के लिए अजातवाद अजातवाद में फिर कोई जात यानी कार्य ही नहीं है तो उसका कोई कारण भी नहीं है वह है निरूपाधिक त्व रूप उपाधि से भी विशेषता से भी रहित निर्विशेष तो पहले अस्ति अस्थि इतलब का मतलब है जगत के कारण के रूप में जगत का कारण यह आत्मा का सोपाधिक रूप है तो इस सोपाधिक रूप को ग्रहण कर लें आगे वाले मंत्र में बताया जाएगा और जो पहले सोपाधिक रूप को ग्रहण करता है दोनों में श्रद्धा रख ले तत्व जिज्ञासु सोपाधिक निरूपाधिक और उनमें से पहले सोपाधिक में अपनी बुद्धि को ठीक से स्थित कर ले तो फिर निरूपाधिक जो आत्म स्वरूप है वह स्वयं ही उसके बुद्धि में अभिव्यक्त हो जाता है ये तेरहवे मंत्र के उत्तरार्ध में बताया जाएगा अस्तिवलब्ध तत्व भाव प्रसिदति तो अस्थि उपलब्धव का अर्थ है जगत के कारण के रूप में आत्मा का शुरू में ग्रहण तत्व जिज्ञासु करें जगत का कारण जब कार्य दिख रहा है हमें तो ये निर्मूल नहीं है इसका कारण कोई ना कोई है लक्ष्य कारण को ग्रहण करना नहीं है उद्देश्य उद्देश्य है मोमक्षु का मोक्ष को प्राप्त करना और मोक्ष की प्राप्ति निर्विशेष आत्मज्ञान से होती है और निर्विशेष आत्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए शुरू में जब हमारी सविशेष जो कार्य है इसी में बुद्धि अटकी हुई है तो ये कार्य निर्मूल नहीं है समूल है और इसका मूल प्रधान आदि नहीं है भावात्मक अनात्म वस्तु जो हो प्रधान परमाणु आदि अन्यवादी कहते हैं जगत के कारण के रूप में वो भी नहीं है जगत का कारण और अभाववादी शून्यवादी जो जगत का कारण शून्य को बताते हैं वो भी नहीं अपितु जगत का कारण आत्मा है इस रूप से आत्मा का ग्रहण करे जगत कारण रूपे न अस्थि शब्द से कारण को लिया जा रहा है सदअित है ना सारा कार्य तो सत सत और वो सत कौन है कारण का सत्यम ऐसे जगत वाचारम्भन है और उसका कारण जो है वो सत्य है कारण को सत्य और कार्य को वाचारम्भन कहा जा रहा है मिथ्या कहा जा रहा है तो कारण के रूप में जब स्वीकार करते हैं और इसमें बुद्धि सुस्थिर हो जाती है फिर विवर्तवाद में परिणामवाद से विवर्तवाद में प्रतिष्ठित होगा ये कहेंगे जगत जगत का कारण आत्मा है जगत आत्मा का जगत आत्मा का कार्य है तो ये परिणाम है कि विवर्त है तो परिणाम मानेंगे तो आत्मा को सावयव मानना पड़ेगा निरवय का परिणाम नहीं होता और आत्मा परिणामी होगा तो विकारी होगा निर्विकारता नहीं रहेगी इसलिए फिर श्रुति बताती है कि जगत का कारण आत्मा तो है और जगत आत्मा का कार्य है लेकिन ये माईक कार्य है का मतलब विवर्त कार्य है आत्मा विवर्त उपादान कारण है और विवर्त उपादान कारण और विवर्त कार्य ये दोनों विषम सत्ता खोने से इनका वस्तुतः आपस में संश्लेष्ट नहीं होता इसलिए जब विवर्त में प्रतिष्ठित बुद्धि होती है तो विवर्त उपादान असंसलिष्ट होने से उसमें उपाधिभूत कार्य का भी कोई वास्तविक संसर्ग नहीं है परमार्थतः तो संसर्ग नहीं है वह परमार्थतः तो कारण भी नहीं किसी का अन्यदेव अविदितात है विदितात अन्यदेव तद तो विदितात् अथो अविदितात अधि वो कार्य कारण भाव से रहित तो निर्विशेष है उसमें बुद्धि प्रतिष्ठित होती है वो बाद में अपने आप ही सामने आता है अभिव्यक्त होता है तस्त्मा विवृणुते तनुम स्वाम कार्य मात्र का पहले कारण के रूप में ग्रहण करता है जो और फिर कारणभूत सद वस्तु ब्रह्म ही ब्रह्म सभी कार्य में अन्वित दिखता है तो ब्रह्म का निरुपाधिक स्वरूप कारणत्व से भी रहित स्वरूप उसके सामने आ जाता है इसे कहा जाएगा इसलिए शुरू में भूमिका के रूप में आ, ये कहा जा रहा है कि असद असदअन्वित कार्य नहीं है जिस कारण से सदअित ही कार्य है जगत हैं तो तत्व जिज्ञासु को अपने कल्याण चाहने वाले को मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष का साधन निर्विशेष आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए शुरू में जगत कारणत्वरूप विशेषता से युक्त सोपाधिक आत्मा का ग्रहण करना चाहिए सविशेष आत्मा का जगत कारण के रूप में ग्रहण कर लें ये कस्कावतरण है टीका में जगतो ब्रह्म इति इति अवगमेपि प्रतियोगी तया ज्ञान मुमुक्षुना नास्जत ज्ञान कामेन प्रतिगितया इत्तेव मुना इत्याह कस्मादिति जगतो मूलम ब्रह्म नास्ति ऐसा यदि निश्चय कर लेते हैं सुन्यवादी सहसा अपना पूर्वाग्रह नहीं छोड़ेंगे ना वो भी अपने ढंग की बुद्धि लगाते हैं अपने सिद्धांत को स्थापित करने के लिए कहते ब्रह्म ज्ञान मात्र चाहिए ना आपको तो जैसे घटो नास्ती ऐसा घट का निषेध करते हैं तो वहां पर घट के अभाव का प्रतिपादन हो रहा है तो अभाव में प्रतियोगी का ज्ञान कारण होता अभाव ज्ञान में तो वहां पर प्रतियोगी तया जब घटो घटोनास्ती कहते हैं तो प्रतियोगी तया घट भी ज्ञात होता है तो जैसे घटो नास्ती यहां पर प्रतियोगी के रूप में घटक ज्ञान हो रहा है ऐसे हम कहते हैं जगतो मूलम ब्रह्म तो उस समय प्रतियोगी के रूप में अभाव के प्रतियोगी के रूप में ब्रह्म का ज्ञान तो हो ही रहा है आपको ब्रह्म ज्ञान चाहिए तो अभाव प्रतियोगित्व रूपे न ब्रह्म ज्ञान हमारे पक्ष में भी हो रहा है। ऐसा ऐसी शंका नास्तिक कर रहे हैं तो ये कहते हैं कि नास्ती जगत मूलम ब्रह्म अवगमे तया ब्रह्म ज्ञान संभव मुख सुना ब्रह्म ज्ञान कामे इत्याह कस्मादिति तो क्यों आपका आग्रह है अस्ति उपलब्धव्य इसमें कार को जोड़ करके रूप से ही ब्रह्म को जानना चाहिए जगत के कारण के रूप में ही ब्रह्म को जानना चाहिए ऐसा आग्रह क्यों रखते हो हाँ? हाँ? हाँ? तो क्यों आप ऐसा आग्रह रखते हो क्यों आ, जगतो मूलम ब्रह्म इस रूप में असत्य रूपे न ब्रह्म ज्ञान को स्वीकार क्यों नहीं करते हो इस प्रकार का ये प्रश्न है कस्मात क्यों अस्थि रूप से ही जानना है तो हेतु बताया जा रहा है कि अस्ति इत्ते उत्तरार्ध का ये अवतरण है कस्मात अभी तक ये उत्तरार्ध की व्याख्या के लिए एक क्या नाम अवतरण के लिए भूमि का मात्र थी वहां से पूर्वार्ध की व्याख्या भी भाष्य में शुरू वाले एक वाक्य में है नए वाचा न मनसा न ना चक्षुषा नान्य रि इंद्रिय प्राप्त शक्य थे ये पूर्वार्ध की व्याख्या हुई उत्तरार्ध की व्याख्या के लिए जो प्रश्न करना है उस प्रश्न उपयोगी बातें अभी तक बताई वहाँ से तथापि सर्व विशेष विशेषरहितोपी से लेकर के आत्मा अस्तेव जगतो मूलम आत्मा अस्तेव इति अस्त उपलब्धव्य की व्याख्या के लिए जो पूर्व पक्षी के द्वारा प्रश्न होगा उस प्रश्न का उत्तर उपयोगी भाषण किया भाष्यकर भगवान ने ये व्याख्या लिखी है एक प्रकार से प्रश्न की भूमिका है तो इसलिए उत्तरार्ध के अवतरण के रूप में पूर्व पक्षी के मुख्य प्रश्न निकला कि कस्मात क्यों जगत का मूल आत्मा है इस रूप से यानी सदरूप से आत्मा को जानना है प्रतियोगी रूप से क्यों नहीं जानना है इसका उत्तर दिया जा रहा है उत्तराध के द्वारा अस्ति इति ब्रुवतो अन्यत्र कथम तद उपलभ्य थे इसकी व्याख्या भाष्य में है कि अस्ति ब्रुव तो यानि अस्तिविन आगमार्थ अनुसारिण श्रद्धा ये सब अस्ती इसकी व्याख्या है अस्ती ब्रुवत ये पंचमे अंत है ब्रुवत पद ब्रुवत शब्द है उसका पंचमी क्या क्वेश्चन ब्रुवतः जगत का जैसे जगत बनता है और उसका अर्थ कर दिया अस्तित्ववादी न अस्तिति ब्रुवत क्या मतलब अस्तित्ववादी अस्तित्ववादी कौन है जगत के कारण ब्रह्म का अस्तित्व स्वीकार करने वाला ब्रह्म को जगत के कारण के रूप से स्वीकार करने वाला उसे अस्तित्ववादी कहते हैं यह स्रोत पक्ष है इसलिए आगे कहते आगमारिण हाँ, हाँ अस्ति ब्रुवत का अवतरण है इसको देखिए कि प्रतिगितया ज्ञान निषेधवाद आत्मतया ज्ञान न सो ब्रह्मज्ञान कामेन अस्ति जगन्मूल अवगंत अस्थि ब्रुवत इत्यादि नास्ति जगतो मूलम ब्रह्म इस रूप में यदि अभाव के प्रतियोगी के रूप में हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करेंगे तो जिसका अभाव प्रतियोगित्व रूपे न ज्ञान होता है वह निषेध कोटि में जाता है जैसे घटो नास्ती तो घट का अभाव प्रतियोगित्व रूपे न ज्ञान हो रहा है तो निषेध है तो निषेधतया ज्ञान होता है और आत्मतया ज्ञान नहीं हो पाएगा आत्मा निषेध्य नहीं है हेय नहीं है जो हे वस्तु है त्याज्य वस्तु है उसका प्रतियोगित्व रूपेण ज्ञान शास्त्र कराता है और जो हे उपाधे भाव से रहित है आत्मरूप है उसका वैसा ज्ञान नहीं कराती श्रुती तो ये कहते हैं प्रतियोगितया ज्ञान से निषेधत्वात् हाँ, प्रतियोगी ज्ञात ज्ञातस्य है तो अच्छा है सबसे अच्छा है। हाँ प्रतियोगितया ज्ञातस्य इसमें ज्ञान छपा है त तो हो तो और अच्छा नहीं तो ये कर्म अर्थ में मानना पड़ता हाँ तो प्रतियोगी प्रतियोगितया जो ज्ञात है जाना गया है वह निषेध होता है और इसलिए आत्मतया ज्ञानम न सत फिर प्रतियोगी के रूप में जिसको जाना गया उसका मैं के रूप में ज्ञान नहीं हो पाएगा क्योंकि आत्मा निषेध्य नहीं है और प्रतियोगी रूप से जिसको जाना गया वह निषेध्य होगा तो निषेध्य कोटि में जाने से आत्मतया ज्ञान ब्रह्म का नहीं हो पाएगा फिर इसलिए कहते अतो ब्रह्म ज्ञान कामे न जगन मूलम इतव अवगंतव्यम जगत का कारण सत असत नहीं इस रूप से ही जानना चाहिए इस अभिप्राय से लिखते हैं कि अस्तिथि ब्रुव तो यानी अस्तित्ववादी न जो आगमार्थानुसारी कौन होगा शास्त्रानुसारी कौन होगा जो श्रद्धालु होगा शास्त्र के प्रति तो शास्त्र के प्रति श्रद्धा रखने वाले आस्तिक व्यक्ति से अन्यत्र कार्थे जो भिन्न है नास्तिक है ना, इसलिए अन्यत्र कार्थ करते अन्यत्रस्तिकोवादिनी तो यानी नास्ति जगत मूलम आत्मा निरअन्वयम निर कार्यम कार्य अभावाते इति माने ऐसा जो मानता है उसके लिए कहते हैं विपरीत दर्शनी कथम तद्रह्म तत्वत उपलभ्य तो तत्वत कैसे उपलब्ध होगा कथम शब्दाक्षेपार्थन है का मतलब न कथन च न उपलभ्यते इत किसी भी प्रकार से वह ब्रह्म उपलब्ध नहीं हो सकता तत्व रूप से ब्रह्म का तत्व तो है सत्व वो कहता है नहीं ब्रह्मा जगत का कारण तो जो जगत के कारण के रूप में ब्रह्म को स्वीकार नहीं करता वह है करके प्रतीत नहीं हो सकता जिसके दृष्टि में तत्व शून्य ही है उसे ब्रह्म का मैं के रूप में ज्ञान नहीं हो सकता ब्रह्म का तो तत्व है वो सबकी प्रत्येगात्मा है तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत के तो ये ब्रह्म का तत्व है और वह जो प्रत्येगात्म स्वरूप है वह उसका बोध ब्रह्म का प्रत्येगात्म रूप से बोध कैसे होगा नास्तिक को इसलिए श्रेय काम को चाहिए कि ब्रह्म का पहले शास्त्र जैसा बताता है ऐसा ग्रहण कर ले जगत के कारण के रूप में ग्रहण कर ले और वह फिर मैं के रूप में अभिव्यक्त होगा तेरहवे मंत्र की चर्चा हम लोग परसों करेंगे